इस क्रिया कांड को मनुस्य लोग जिस प्रकार से करें सो उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुस्य लोग विद्या तथा क्रियावान होकर यथा योग्य बने हुए स्थानों में उत्तम विचार से क्रिया समूह से सिद्ध होने वाले कर्मकांड को नित्य करते हुए और वहां विद्वानों को बुलाकर वा आप ही उनके समीप जाकर उनकी विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें हे सत्सज्जन लोगों तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता आलस्य से कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सब मनुष्यों के लिए है इस 13वें सूक्त के अर्थ की अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के उपकार लेने के विधान से 12वें सूक्त के अभिप्राय के साथ संगति जाननी चाहिए यह 13वां सूक्त और 25वां वर्ग पूरा हुआ अब 14वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में बहुत पदार्थों के साथ संयोग करने वाले ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो वे वायु जल और पृथ्वी मयाद यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोंक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं वे ही सब प्रकार से आनंद भोगते हैं अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द के अर्थों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्य को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिए कि यह सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है अब अगले मंत्र में सब देवों में से कई एक देवों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र के पूर्व मंत्र में कणवाह अहूषत और गिनंती इन तीन पदों की अनुवृत्ति आती है जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं से संयुक्त करते हैं वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुख युक्त सदैव करते हैं मुक्त पदार्थ इस प्रकार संयुक्त किए हुए किस-किस कार्य को सिद्ध करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए बिजली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं तथा जो मनुष्य इनसे वैद्यक वा शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्पकारियों की सिद्ध के साथ उत्तम सेना के संपादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है भावार्थ हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर धारण किया है इससे हम लोग आप ही की स्तुति सबकी रक्षा की इच्छा शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं ईश्वर के रचे हुए बिजली आदि पदार्थ कैसे गुण वाले हैं सो अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ जो मेघ आदि पदार्थ हैं वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहां से बरसाते हैं तथा तारकीय यंत्र से चलाई हुई बिजली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त कराती है इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त कराने वाले यही पदार्थ हैं ऐसी ईश्वर की आज्ञा है यह 26वां सर्ग समाप्त हुआ अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्य को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधना और अग्नि की क्रिया कुशलता से रषाद को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सत्कार्यों को सिद्ध करना चाहिए फिर उक्त पदार्थ किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों से दो प्रकार का कर्म करना चाहिए अर्थात एक तो उनके गुणों का जानना दूसरे उनसे कार्य की सिद्ध करना जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर पीछे छोड़ देते हैं इससे उनकी शुद्ध के लिए सुगंधि आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले हों किस प्रकार के मनुष्य उन गुणों का ग्रहण कर सकते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं तब कोई मनुष्य किसी भोग को करने योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को सामर्थ्य प्राप्त होता है इससे इस मंत्र में उषर बुधह इस पद का उच्चारण किया है संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है अन्य कोई नहीं किसके साथ में यह विद्युत अग्नि क्रियाओं की सिद्ध कराने वाला होता है सो अगले मंत्र में कहा है भावार्थ यह विद्ध रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शरीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है इससे यह मुख्य शिल्प विद्या का साधन है अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है भावार्थ जिस ईश्वर ने सब मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है तथा जो यह सब उपासना तथा ज्ञान कांड में अतिशय पूजनीय के योग्य है वही इस जगत रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है फिर अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावारथ विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए सब देवों के गुण के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस 14वें सूक्त की संगति पूर्वोक्त 13वें सूक्त के अर्थ के साथ जानी चाहिए यह 14वां सूक्त और 27वां वर्ग पूरा हुआ अब 15वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में ऋतु ऋतु में रस की उत्पत्ति और गति का वर्णन किया है भावार्थ यह सूर्य वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन वसंत आदि ऋतु चैत्र आदि 12वें महीने शुक्ल आर कृष्ण पक्ष दिन रात मुहूर्त जो 30 कलाओं का संयोग कला जो 30 काष्ठा का संयोग काष्ठा जो 18 निमेश आदि समय के विभागों को प्रकाशित करता है जैसे मनु जी ने कहा और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों को जलों से खींचता है वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं अब ऋतुओं के साथ पवन आदि पदार्थ सबको खींचते और पवित्र करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथा योग्य गुण उत्पन्न होते हैं इसी से वे त्रस रीढ़ आदि पदार्थों के हेतु होते हैं तथा आग्ने के बीच में सुगंधित पदार्थों के होम द्वारा वे पवित्र होकर प्राणी मात्र को सुख संयुक्त करते हैं और वे ही पदार्थों के लेन-देन में हित होते हैं अब ऋतुओं के साथ-साथ विद्युत साथ अग्नि क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो बिजली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है सो अब स्थूल पदार्थों के अवयवों में व्याप्त होकर उनको धारण और छेदन करती है इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होकर उसी में विलय हो जाता है अग्नि भी ऋतुओं का संयोजक होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ दाह गुण यह अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर नीचे वा मध्य में रहने वाले पदार्थों को अच्छी प्रकार सुशोभित करता होम और शिल्प विद्या में संयुक्त किया हुआ दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता है ऋतुओं के साथ वायु क्या-क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है ई जगत के रचने वाले परमेश्वर ने वायु आदि पदार्थों में जो जो नियम स्थापित किए हैं उन उनको जानकर कार्यों को सिद्ध करना चाहिए और उनसे सिद्ध किए हुए धन से सब ऋतुओं में सब प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए तथा युक्ति के साथ सेवन किए हुए प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए तथा युक्ति के साथ सेवन किए हुए पदार्थ मित्र के समान होते और इसके विपरीत शत्रु के समान होते हैं ऐसा जानना चाहिए